भाषार्थ विभिन्न रीति से आवाहन करने वाले नाना प्रकार के आंगिरस यहां आए हैं उनमें आधे लोग हवि का पाक करते हैं तथा आधे पकाते नहीं इन बातों को सविता देव ने मुझसे कहा है वास्तविक काष्ठ को अन्न की भात खाने वाला तथा घी को भक्षण करने वाला अग्नि भी प्रजापत की उपासना करता है भाषार्थ चक्रहीन सेना के साथ रहने वाला तथा दूर से भूत संघ को धारण करने वाले प्रजापति को मैं देख रहा हूं वह सदैव ताजा उत्साही रहने वाला अधिपति तत्काल शत्रुओं का वध करने वाला है वह लोगों के जोड़ों को मिलाता है भाषार्थ शत्रुमारक मेरे ये जो योजित हुए गमनशील द्रषप समान घोड़े तू यहां से कभी दूर न कर परंतु तू इन्हें बार-बार सांत्वना दे इनके गति को पानी ही रोकता है नष्ट करता है वह सूर्य की भांति तथा संसार का शोधक मेघ की भांति पदार्थों का दाता है भाषार्थ यह जो वज्र दुखों का निवारण करने वाला धारण करने में समर्थ विभिन्न प्रकार से रह रहा है वह सूर्य की भांति सर्व संचालक महान स्वामी के ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है इसके अनंतर और भी स्थान हैं वह अनायास उस स्थान को बार पा जाते हैं भाषार्थ प्रत्येक धनुष में बंधी प्रत्यंचा शब्द करती है उससे शत्रुओं को भक्षण करने वाला बाण निकलते हैं इससे यह संपूर्ण विश्व डरता है तथा सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं और सर्व दृष्टा ऋषि उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं भाषार्थ देवों के निर्माण काल में पहले मेघ उत्पन्न हुए मेघ के छेदन भेदन होने से जल की उत्पत्ति हुई तीन गुणों को उत्पन्न करने वाले परजन्य वायु तथा सूर्य ये तीन अनुकूल होकर पृथ्वी को तप्त करते हैं तथा इनमें से दो वायु एवं सूर्य प्रीतिकर जल का वहन करते हैं भाशार्थ सूर्य ही तुम्हारा जीवन धारा है और तू ही इस स्वरूप को जानता है यज्ञ के समय ऐसे प्राणदायक स्वरूप को मत छिपा उस प्रभाव का वर्णन स्तुवन कर वह सूर्य त्रिलोक को पटाषित करता है वह सूर्य जल को वाष्प रूप से शोषण करता है इस गमन तत्व का वह चेतनामय स्वरूप सूर्य कभी त्याग नहीं करता अष्टाविंशम सूक्तम भाषार्थ इंद्र के पुत्र वसुक्र की पत्नी कहती है इंद्र के अलावा सभी देवता यहां आए हैं और केवल मेरे শ্বশুর इन्द्र नहीं आए यदि वह आते तो भुना हुआ जौ खाते एवं सोम पीते आहार आदि से तृप्त होकर फिर अपने घर लौट जाते भाशार्थ इन्द्र कहता है सब कामनाओं को पूरा करने वाला तेजस्वी मैं पृथ्वी के विस्तृत एवं उन्नत प्रदेश में रहता हूं सोम निचोड़ने वाला जो मुझे भरपेट सोम पीने को देता है मैं उसकी सभी युद्धों में रक्षा करता हूं भाष्यार्थ हे इंद्र तेरे लिए मद्य युक्त प्रस्तर फलकों पर शीघ्रता से निचोड़ा सोम जब लोग तैयार करते हैं तब तू उनके सोम को ग्रहण करता है हे धनी इंद्र जिस समय सम्मान पूर्वक हवि द्रव्यों से हवन किया जाता है उस समय तेरे लिए वे पशु पकाते हैं तथा तू उनका प्रेम से भक्षण करता है भाष्यार्थ हे शत्रुओं के नाशक इंद्र तेरी कृपा से यह मुझ में जो सामर्थ्य है उसे जान कि नदियां विपरीत दिशा को पानी बहाने लगती हैं तृण खाने वाले हिरण आगे आते सिंह को परांग मुख करके उसके पीछे दौड़ता है तथा शृगाल वराह को गहन अरण्य से भगा देता है भाषार्थ हे इंद्र मैं यज्ञ हूं बुद्धिमान सत्य एवं सर्वशक्तिमान प्राचीन हो तेरी इच्छा सामर्थ्य तथा इस सब को मैं कैसे तुम्हें जानकर स्तवन कर सकता हूं तू ही सर्वज्ञ हो इसलिए हमें समय-समय पर विशेष रूप से उपदेश करता है हे इंद्र जिस अंश का हम स्तोत्र कर सकते हैं वह तुझे मान्य हो भाषार्थ इंद्र कहता है प्राचीन महान मेरी इस तरह की स्तोता लोग स्तुति करते हैं महान मेरी स्वर्ग से भी अधिक उत्कृष्ट कार्यभार की धारणा शक्ति है मैं हजारों शत्रुओं को एक साथ ही नष्ट कर सकता हूं मेरे जन्मदाता प्रजापति ने मुझे शत्रु रहित ही निर्माण किया है मेरा शत्रु कोई नहीं ठहर सकता भाषार्थ हे इंद्र देवतागण मुझे तेरे समान ही प्राचीन महान प्रत्येक कार्य में पराक्रमी बलशाली तथा अधिष्ट फल के दाता समझते हैं आनंदित होकर मैंने वज्र से वृत्र असुर का संहार किया मैंने अपनी सामर्थ्य से दानशील को धन दिया भासार्थ हाथों में परश धारण करने वाले विजय की कामना करके देव आते हैं तथा लोगों के साथ बादलों को काटते हुए मुकाबला करके जल बरसाते हैं नदियों में उस श्रेष्ठ जल को रखते हैं वे जहां बादल में जल देखते हैं उसे शुष्क करके जल निकाल देते हैं भाशार्थ हिरण भी सामने से आते हुए सिंह का मुकाबला करता है तथा मैं ढेला फेंककर पहाड़ को दूर से तोड़ सकता हूं छुद्र के वश में महान को भी लाता हूं और बछड़ा भी बढ़कर सांड से टक्कर लेता है भाषार्थ पिजड़े में वधा सिंह जैसे अपना स्थान न छोड़ते हुए हमले के लिए सदैव अपना पंजा तैयार रखता है उसी प्रकार बाज पक्षी इस तरह अपना नाखून रगड़ता है जैसे वधा हुआ भैंसा विषातुर होता है वैसे ही त्रिशार्त इंद्र के लिए गायत्री सोम रस लाकर देती है भासार्थ जो ब्राह्मण अन्न द्वारा तृप्त होकर शत्रुओं को नष्ट करते हैं उनके लिए गायत्री अनायास सोम ला देती है तथा वे सभी प्रकार के रस से युक्त सोम को पीते हैं तथा स्वयं शत्रुओं की देह एवं बल का विध्वंस करते हैं भासार्थ जो अपनी देह को सोम रस का यज्ञ करके स्तोत्रों से परिपुष्ट करते हैं वे उत्तम कार्य के कर्ता कहे जाकर सुकार से कृतकृत्य होते हैं मानवों की भांति स्पष्ट बोलने वाला तू हमारे लिए अन्न ले आते हो दिव्य लोक में दानशूर दानपति नाम धारण करता है ये कौन त्रिशम सुक्तम भाषार्थ हे शीघ्रगामी अश्वद्वय जैसे पक्षी फलाहार चाहता हुआ अपने बच्चे को पेट पर सावधानी से घोंसले में रखता है वैसे ही अत्यंत निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिए ही हैं मैंने यत्नपूर्वक प्रस्तुत किया है बहुत दिनों तक मैं इंद्र को इसी स्तोत्र से बुलाता हूं तथा वह नेताओं का नेता शूर वीर नायक और रात्रि में सोम को ग्रहण करता है भाषार्थ आज प्रातः काल तथा अन्य प्रातः कालों में मानवों में श्रेष्ठतम नेता तेरी स्तुति करके हम श्रेष्ठ बने हे इंद्र त्रिशोक ऋषि ने तुम्हारी स्तुति करके तुजसे 100 मानवों की मदद प्राप्त की थी और कुछ नामक ऋषि ने जिस रथ को पाया था वह भी तेरी कृपा से ही भाषार्थ हे इंद्र तुझे किस प्रकार का मदमत्त सोम अत्यंत प्रसन्नताकार और रुचकर है तेजस्वी तू हमारी उत्तम स्तुतियों का श्रवण कर यज्ञ गृह के द्वार की ओर तेजी से आओ मैं कब उत्तम वाहन पाऊंगा मेरी मनोकामना कब पूरी होगी और कब मैं तुझे अन्नों से युक्त धन लेकर अपनी स्तुतियों से आराधना से प्रसन्न कर सकूंगा भाषार्थ हे इंद्र कब वह श्रेष्ठ होगा किस प्रकार के स्तोत्र का पाठ करने से तथा कार्य से तू मानवों को अपने समान पराक्रमी करोगे तू हमारे पास कब आएगा कीर्तिशाली इंद्र तू सबका सच्चे मित्र की भांति है जो तू सबका अन्न से भरण पोषण करने की कामना करता है उससे या सत्य है भाषार्थ हे सर्व साक्षी तेजस्वी इंद्र जैसे पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करता है वैसे ही जो तेरी कामना यज्ञ पूर्ण करता है उन्हें यथेष्ट धन दे प्राप्तव्य इष्ट इस्थ स्थल को प्राप्त करा क्योंकि तू सूर्य की भांति दाता है और जो मानव प्रसिद्ध ज्ञान पूर्ण स्तोत्रों का अन्न सहित तेरे लिए पाठ करते हैं उन्हें भी धन दे भाषार्थ हे इंद्र प्राचीन समय में तेरी अत्यंत कृपा से तथा सुंदर सृष्टि प्रक्रिया से निर्मित यह जो द्यावा पृथ्वी है वह विभिन्न लोकों को बनाने वाली है यह जो घृत से युक्त सोम रस तुझ श्रेष्ठ के लिए प्रस्तुत किया गया है वह पीकर आनंदित हो तथा मीठे रस युक्त अन्न तेरे लिए रुचकर हो भासार्थ वह इंद्र निश्चित रूप से धन का दाता है इसलिए इस इंद्र के लिए मधुपरक से युक्त भरे सोम रस पात्र को आदर से दें वह मानवों के हितैषी हैं तथा पृथ्वी के बड़े भारी देश में अपने पराक्रमों से सभी ओर उत्कर्षित हों भाषार्थ अत्यंत बलवान इंद्र ने शत्रु सेना को घेर डाला उत्कृष्ट शत्रु सेना इंद्र से मैत्री करने का सब प्रकार से प्रयत्न करती है हे इंद्र जैसे विश्व के कल्याण के लिए शुभ वृद्ध से तू युद्ध के लिए रथ पर आरोहण करता है वैसे ही इस समय रथ पर आरुण होकर जाओ